प्रश्न उत्तर दीप माला ईश्वर तत्व जिज्ञासा ईश्वर ही हिरण्यगर्भ बना है अथवा कोई जीव कर्म और उपासना के फलस्वरूप हिरण्य हिरण्यगर्भ बनता है समाधान एक बात समझकर रखना चाहिए कि उपाधि को लेकर जो भी चेतन उत्पन्न होता है उसका नाम जीव है ईश्वर को तो उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा है नहीं वह तो कभी जीव कोटि में नहीं आ सकता हाँ हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है वह उसका प्रथम संकल्प है उसकी उपाधि सूक्ष्म पंच महाभूत है वही उसका शरीर है इसलिए उसे प्रथम शरीरी कहा जाता है उत्पन्न होने से हिरण्यगर्भ को जीव कहा जाता है इसलिए जहाँ अवतारों की उत्पत्ति की चर्चा आती है वहाँ भाष्यकार भगवान उद्भूत इव ऐसा कहते हैं उत्पन्न हुआ सा मालूम पड़ता है परंतु वास्तव में उत्पन्न होता नहीं अतः अवतार जीव कोटि में नहीं आता शास्त्र में जैसा बताया गया है उस प्रकार से कर्म और उपासना आदि कोई जीव कर लेता है तो वह अगले कल्प में हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर लेता है यह सर्वोच्च पद है जीव के अभ्युदय की अंतिम सीमा है वह प्रथम उद्भव है इसलिए बाकी सबका कारण बन जाएगा उसका जो शरीर है वही हम सबके सूक्ष्म शरीरों का कारण है इसलिए सामर्थ्य के दृष्टि से उसमें ईश्वरत्व भी है उसकी उपाधि हमसे बहुत बड़ी और शुद्ध है जिज्ञासा भगवान राम कहाँ रहते हैं समाधान राम कहाँ नहीं रहते शास्त्र में कहा है कि यह जगत कार्य है और राम उसके कारण श्रुति कहती है कि नाम रूप ही जगत है और यह उत्पन्न होने के पहले भी था पर जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में नहीं था घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी था पर घड़ा रूप में नहीं मिट्टी रूप में था वही मिट्टी घड़े के रूप में प्रतीत हो रही है मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है एक व्यक्ति कुम्हार के घर के सामने से जा रहा था कुम्हार ने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का ढेर तैयार करके रखा था व्यक्ति की उस पर दृष्टि पड़ी और वह आगे चला गया शाम को लौटा तो वह ढेर दिखाई नहीं दिया कुम्हार से पूछा वह ढेर कहाँ गया कुम्हार ने उस ढेर से बर्तन बना दिए थे उसने उनकी ओर इशारा करके कहा यही है रात में बरसात हो गई तो सारे बर्तन गल गए कुम्हार ने इन्हें इकट्ठा करके फिर मिट्टी का ढेर बना दिया सुबह वह व्यक्ति फिर आया तो पूछा वे बर्तन कहाँ हैं कुम्हार ने मिट्टी की ओर इशारा करके कहा यही है पूछा मिट्टी के विषय में तो दिखाया बर्तनों को और पूछा बर्तनों के विषय में तो दिखाया मिट्टी को इसका अर्थ है कि मिट्टी से अलग बर्तन वास्तविक वस्तु नहीं है वाचारंभणम विकारो नामध्येयम मृत्यु के तेव सत्यम छांदो गिप वास्तविक दृष्टि से कारण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है इसी प्रकार जगत राम का संकल्प है इसलिए राम के अतिरिक्त उसका अस्तित्व नहीं है शिव महिम्ना स्त्रोत्र में भी कहा है न विद्वस तत्व वयम ही न भवसि। हे महादेव हम तो जगत में वह तत्व जानते ही नहीं जो आप न हो एक कण भी आपसे भिन्न नहीं है चाहे उसे राम कहो या शिव सब रूपों में वही दिखाई दे रहा है इसीलिए राम सर्वत्र हैं